विक्रांत इस वक्त अपने हाथ में चालीस लाख का बॉन्ड लेकर खड़ा था लेकिन इस बॉन्ड को अपने हाथ में लिए हुए उसे थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था विक्रांत को अपने किए पर पछतावा हो रहा था वो मन ही मन सोच रहा था कि जो कुछ उसने अभी किया है क्या वो वाकई में ठीक था अब तक मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं तो फिर मैं पैसों के लिए लालची क्यों बन रहा हूँ दरअसल जब विक्रांत मर्सडीज बेंच कार में बैठकर किशोर के साथ बात कर रहा था तब वो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहता था लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त विक्रांत का दृश्य डिटेक्टर सिस्टम एक्टिवेट था और इस सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म कर दिया कि कार के भीतर हिडन कैमरा लगा हुआ है जो कि वहां की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा है तब जाकर विक्रांत को पता चला कि किशोर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था ऐसा अक्सर होता है कि इस तरह के इलीगल काम करने वाले लोग सरकारी ऑफिसर्स को रिश्वत देते हुए हिडन कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और फिर बाद में इसके दम पर ब्लैकमेल करके उनसे अपना काम निकालते हैं लेकिन इस बार शेंग क्रेडिट कंपनी का दाव उल्टा पड़ गया उनका सामना विक्रांत से हुआ था जिसके पास अदृश्य शक्ति की ताकत थी विक्रांत को जैसे ही पता लगा कि गाड़ी के भीतर छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ है तुरंत ही वो अलर्ट हो गया उसने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी और किसी भी हालत में उन लोगों के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा उसने किशोर को रिश्वत देने के लिए खूब फटकारा और फिर गाड़ी से बाहर आ गया हालांकि जब किशोर उसे कंपनी के बाड दिखा रहा था तभी विक्रांत ने बारीकी से उसका निरीक्षण कर लिया था और वो ये समझ चुका था कि बॉन्ड असली हैं और इसकी कीमत चालीस लाख से भी ज्यादा है लेकिन अब क्योंकि ये लोग विक्रांत के साथ साजिश करने की कोशिश कर रहे थे तो फिर भला वो उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकता था इसीलिए बाहर आते ही विक्रांत ने सबसे पहले अदृश्य शक्ति के दिए हुए टूल में से जादुई कोट को एक्टिवेट किया जिसके एक्टिवेट होने के बाद वो तुरंत अदृश्य हो गया इसके बाद विक्रांत ने किशोर और ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए वहां बगल में पड़ी एक पेड़ की छोटी सी टहनी को उठाकर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया और फिर जब वो दोनों गाड़ी से बाहर आकर उस टहनी को हटाने लगे तभी उसने गाड़ी के भीतर घुसकर ब्रीफकेस को खाली कर दिया सीसीटीवी में ये ब्रीफकेस से निकले हुए बॉन्ड हवा में उड़ते हुए दिखते इस वजह से विक्रांत ने ब्रीफकेस खाली करने से पहले सीसीटीवी कैमरे को ढक दिया था ताकि उसमें कुछ रिकॉर्ड न हो सके विक्रांत ने अपने स्तर से सारे सबूत मिटाने का प्रयास किया था ताकि कोई उसे पकड़ ना सके बाउंड लेकर अब वो वापस अपनी पुलिस कार में आ चुका था लेकिन अभी भी उसे अपने किए पर थोड़ा पछतावा हो रहा था अब वो एक काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर बन चुका है और वो एक स्पेशल टीम का हेड है ऐसे में इस तरह की हरकतें उसे शोभा नहीं देती हैं। शुरुआत में जब विक्रांत के पास उतने पैसे नहीं थे तब तो ठीक था लेकिन अब वो काफी अमीर बन चुका है ऐसी स्थिति में उसे ये सब नहीं करना चाहिए वैसे विक्रांत इस तरह की लूट करने भी नहीं वाला था लेकिन किशोर ने उसके साथ साजिश करके ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया विक्रांत का मन बहुत अजीब सा बैठने के बाद तुरंत ही उस इंस्पेक्टर के पास फॉर्म मिला दिया जिसने विक्रांत को शेंग फाइनेंस की तरफ से दस लाख रूपये का हरजाना दिलाने की खबर दी थी हेलो इंस्पेक्टर साहब मैं विक्रांत बोल रहा हूँ फोन उठते ही विक्रांत ने कहा विक्रांत की आवाज सुनकर वो इंस्पेक्टर थोड़े टेंशन में आ गया उसने हड़बड़ाहट में भरी हुई आवाज में कहा हाँ सर गुड इवनिंग सर बताइए बताइए सर क्या हुआ ऐसा इंस्पेक्टर साहब विक्रांत ने बिल्कुल कैजुअल होते हुए कहा मैंने वो शेंग फाइनेंस वाले केस के बारे में काफी सोचा विचारा तो फिर मुझे लगा कि वो लोग दस लाख रूपये हर दे रहे है वो मैं ले ही लेता हूँ बहुत दे रहे है वैसे भी उनसे मुझे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ था और अब वो मेरा केस भी सॉल्व हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खराब रिकॉर्ड है फालतू में उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं है इंस्पेक्टर ने तुरंत ही उत्तर दिया अच्छा है सर बढ़िया है बहुत बढ़िया है तो फिर आप चिंता मत कीजिए मैं कल ही उनसे बात करके आपके दस लाख जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करवा देता हूँ अच्छा आपको परेशान करने के लिए सॉरी विक्रांत ने थोड़ा हंसते वे कहा जिसके बाद उस इंस्पेक्टर की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हुई अरे क्या बात कर रहे हैं सर परेशानी क्या हम लोग आपकी सेवा में ही तो बैठे हैं इंस्पेक्टर ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को पहुंचते हुए कहा सर हमारे एरिया में आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी मैं उसके लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ मुझे बहुत बुरा लगा सर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा <laughs> अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक चीज ध्यान में रखिये विक्रांत ने कैज इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा शेंग फाइनेंस जैसी कंपनियों पर थोड़ा नजर रखिये वह न कभी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि इस बार मैं था कुछ नहीं हुआ लेकिन अगर कोई उल्टी खोपड़ी का अधिकारी रहा होता तो, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सर सर मैं ध्यान रखूंगा आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा मैं पर्सनली इस मैटर पर नजर रखूंगा इंस्पेक्टर ने विक्रांत को जवाब दिया इसके बाद विक्रांत ने इंस्पेक्टर के साथ दो चार इधर उधर की बातें की और फिर फोन रख दिया अब जाकर विक्रांत का मन थोड़ा हल्का हुआ था ऐसा लग रहा था कि उसने अपने गलत काम का बोझ उतार लिया था फोन रखने के बाद विक्रांत गाड़ी लेकर सीधे ही होटल के लिए निकल पड़ा होटल पहुंचते पहुंचते ही उसके आज के दिन के टास्क के खत्म होने का मैसेज मिल चुका था पृथ्वी कोडवर्ड का असर खत्म हो चुका था और आज के लिए उसका सक्सेस रेट एक सौ था वैसे विक्रांत को थोड़े और सक्सेस रेट के मिलने की उम्मीद थी आगे उसने इतना बड़ा केस सोल्व किया था और साथ ही आज के दिन उसने कई सारे बड़े बड़े टास्क पूरे किए थे लेकिन फिर उसे लगा शायद आखिर में ये चालीस लाख के बॉन्ड चुराने की वजह से ही उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो गया है अदृश्य शक्ति हमेशा अच्छे कामों पर ही पॉइंट्स बढ़ाती है अपने कमरे में पहुंचने के बाद विक्रांत अपने कपड़े बदलने लग गया आज का दिन काफी भाग दौड़ वाला रहा था आज का दिन नहीं बल्कि जब से वो सोलन आया हुआ है तब से वो बस केस के सिलसिले में इधर उधर दौड़ ही रहा है पिछले कुछ दिनों से उसे आराम भी नहीं मिला था उसकी नींद भी नहीं पूरी हो सकी थी विक्रांत आज के दिन के बारे में याद करने लग गया वो जब से पुलिस की नौकरी में आया है तब से लेकर आज तक शायद ये उसका सबसे व्यस्ततम दिन था पहली बात तो उसे आज के दिन के लिए पृथ्वी कोडवर्ड मिला हुआ था जिसके चलते उसे हर कोडवर्ड के टास्क पूरे करने पड़े पहाड़ आग पानी चंद्रमा सब कुछ हर कोडवर्ड का टास्क आज उसे करना पड़ा था ना जाने कितनी बार तो जान की बाजी लगाकर भी काम करना पड़ा बम और गोलियों का भी सामना करना पड़ा लेकिन जब इतनी समस्याओं के बाद सफलता मिल जाती है तो फिर उसकी खुशी ही अलग होती है विक्रांत इस वक्त ऐसी ही खुशी का एहसास कर रहा था इतना प्रयास करने के बाद और इतनी जान जोखिम में डालने के बाद आखिर में उसने इतने बड़े केस को सॉल्व कर दिया था अब तक रात के ग्यारह बजकर तीस मिनट हो चुके थे और थकान के मारे विक्रांत की आंखें झपी जा रही थी ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से सोया नहीं था थकान के कारण पूरे बदन में दर्द हो रहा था वो मन ही मन सोच रहा था कि काश अदृश्य शक्ति का कोई ऐसा टूल होता जिसे एक्टिवेट करने के बाद एक पल में उसकी सारी थकान मिट जाती तो कितना बेहतर होता या फिर कोई अदृश्य नींद की गोली ही होती जिसे एक्टिवेट करने के बाद उसकी नींद खत्म हो जाती विक्रांत इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि आज के टास्क को पूरा करने के एवज में उसे खत्म करने के एवेज में कुल दस अदृश्य टूल दिए गए थे विक्रांत ने तुरंत ही टूल बॉक्स में से पहले टूल को ओपन करके जैसे ही इस पर टैप किया तुरंत ही इसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुलकर विक्रांत के सामने आ गई ये काफी खास टूल था इस तरह का टूल आज तक विक्रांत को कभी नहीं मिला था इस टूल का नाम था अदृश्य इलेक्ट्रिक कंडक्टर विक्रांत ने इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि इस टूल की मदद से वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकता है यानी कि इस टूल को एक्टिवेट करने के बाद विक्रांत को बिजली का कोई झटका नहीं लग सकता है इस टूल के बारे में जानने के बाद विक्रांत को थोड़ा अजीब लगा उसे समझ नहीं आया कि आखिर अदृश्य शक्ति की तरफ से यह टूल क्यों दिया गया विक्रांत जानता था कि अदृश्य शक्ति उसे वही टूल देती है जिसकी जरूरत आगे चलकर विक्रांत को पड़ने वाली होती है अब अगर उसे बिजली के झटके से बचने वाला टूल दिया गया तो इसका मतलब कि आगे चलकर विक्रांत को बिजली के झटके का सामना करना पड़ सकता है विक्रांत थोड़ा घबरा उठा हे भगवान इसका मतलब अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक कंडक्टर टूल ना होता तो आगे चलकर मेरी बिजली के झटके से मौत होने वाली है कमाल है कैसे कैसे दिन देखने को मिलने वाले हैं। कभी बम कभी गोली अभी तक इन सब से नहीं मरा तो सीधा बिजली का झटका ही दे दोगे विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से बाहर बादल के गरजने की जोर से आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लगा मानो बादल फट गया हो डर के मारे विक्रांत का पूरा शरीर कांप उठा फिर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बाहर मौसम अचानक से बदल चुका है न सिर्फ तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं ने सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी बल्कि बाहर कुत्तों और बिल्ली के भी चीखने की आवाज़ बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही थी